की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बेताल 25 की चौथी कहानी ज्यादा पापी कौन धुन के पक्के राजा विक्रम पुनः पेड़ के पास गए और बेताल के शव को नीचे उतारकर कंधे पर रखा कंधे पर रखे वेताल ने राजा से कहा राजन, मैं समय बिताने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ भोगवती नाम की एक नगरी थी उसमें राजा रूप से राज करता था उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था एक दिन राजा ने उससे पूछा हमारा विवाह किसके साथ होगा तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा राजा ने ज्योतिषी को बुलवाकर उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी उसका नाम था मदन मंजरी एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने भी जवाब दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ तुम्हारा विवाह होगा इसके बाद दोनों का विवाह हो गया रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई, आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया एक दिन की बाद तोता मैना में बहस हो गई मैना ने कहा आदमी बड़ा पापी दगाबाज और अधर्मी होता है तोते ने कहा स्त्री झूठी लालची और हत्यारी होती है दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा क्या बात है तुम आपस में इस तरह लड़क्यो रहे हो मैना ने कहा महाराज मर्द बड़े बुरे होते हैं इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था विवाह के बहुत दिन के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा इस बीच सेठ की मृत्यु हो गई। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया जब उसके पास कुछ भी न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था माल बेचा धन कमाया लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर कर यहाँ पहुँचा उस सेठ की एक लड़की थी रत्नावती सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया उसने उस लड़की को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया दोनों वहीं रहने लगे अंत में एक दिन वहां से विदा हुए सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया रास्ते में जंगल पड़ता था वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, कहाँ बहुत डर है तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो लड़के ने ऐसा ही किया इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया स्त्री रोने लगी एक मुसाफिर उधर जा रहा था जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहा आया और उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुँचा दिया लड़की ने घर जाकर माँ बाप ऐसी कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल भाग गए पिता ने उसे ढाढस बधाया और कहा कि तुम चिंता मत करो तुम्हारा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा उसे जुए की लत लग तो लगी ही थी वह सारे गहने जुए में हार गया उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके घर लड़का हुआ है फिर अपनी ससुराल पहुँचा वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली वह बड़ी खुश हुई उसने पति से कहा आप कोई चिंता ना करें। मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात की है जो कहा था वह सब कुछ उसने अपने पति को बता दिया सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में मान सम्मान के साथ रखा कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा अब तुम बताओ कि तुम्हारी नजर में स्त्री बुरी क्यों होती है इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था वहा से कुछ दूर पर एक और नगर था श्री विजयपुर उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था उसकी एक लड़की थी वह श्रीदत्त को ब्याह थी विवाह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया बारह बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी एक दिन अटारी पर खड़ी अपने पति का रास्ता देख रही थी कि उसे एक आदमी आता दिखाई दिया उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करे पति थका हारा था जल्दी ही उसकी आंख लग गई। और स्त्री उठकर अपने उस दोस्त के पास चल गई रास्ते में एक चोर खड़ा था वह देखने लगा कि स्त्री जाती है। धीरे-धीरे वह अपनी सहेली के मकान पर पहुंची चोर भी पीछे पीछे गया संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठा स्त्री रोती, रोती हुई, हुई अपनी सहेली के पास, पास गई। सहेली ने कहा तुम, तुम अपने पति के पास जाओ, जाओ। और वहाँ बैठकर बैठ रोने लगो।, लगो। कोई पूछे तो कह देना, देना कि पति ने नाक ना काट ली है उसने ऐसा ही किया उसका रोना सुनकर तमाम लोग इकट्ठे हो गए आदमी जाग गया उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ लड़की के पिता ने कोतवाल को खबर दी कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया उसने कहा इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सारा हाल सच सच कह दिया और बोला अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो देख लीजिए उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है राजा ने दिखवाया तो वह बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला हे राजा स्त्रियाँ ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवा कर गधी पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया यह कहानी सुनाकर बेताल बोला राजन बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है राजा ने कहा स्त्री बेताल ने पूछा कैसे राजा बोला मर्द कैसा भी दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है स्त्री को नहीं रहता इसलिए वह अधिक पापी है राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा जालेगा अभी आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की चौथी कहानी ज्यादा पापी कौन स्वर भारती परिमल